पर ब्रह्मा परमेश्वर जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उनको सबसे पहले नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को प्रणाम करते हुए यहां के समस्त ट्रष्टि और जिज्ञासु स्त्रोत्रगण है उनको अभिवादन करते हुए जो ऋग्वेद यह ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर विचार में प्रवृत्त हो रहे उस परमात्मा ने सारे लोगों को सृजन करने के बाद सृष्टि करने के बाद लोकपालों को भी निर्माण किया और ये संसार सागर में ही धकेल ले लिया सभी देवतों ने प्रार्थना किया प्रजापति से भगवान ये संसार सागर में ही आपने हम लोगों को डाल लिया और भूख प्यास से जोड़ दिया ऐसा कोई ना कोई एक आश्रय कोई ना कोई एक आलंबन बना दीजिए जिसमें रह कर हम आराम से अन्न अन्नपानादि का ग्रहण कर सकते हैं और आपका चिंतन कर सकते उस परमात्मा ने सबसे पहले गाय के आकृति के समान एक पिंड निर्माण करके सामने उपस्थित कर दिया देवतों ने कहा न अलम भगवान ये पिंड तो ठीक है अच्छा है किंतु हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं तो परमात्मा ने सोचा ठीक है घोड़े के आकार से एक पिंड लाया तो उन्होंने कहा भगवान ये भी ठीक नहीं ऐसा कहते कहते सारे जितने भी जो प्राणी हैं सब शरीर सामने उपस्थित किया देवतों ने तिरस्कार किया तो ये जो श्रुति जो बता रही है ये सृष्टि है किस प्रकार सृष्टि हो गई ये सृष्टि का प्रक्रिया समझा रहे वेष्टि सृष्टि कल ही बताया था एक समष्टि होती है एक वेष्टि होती है ये सारे जो प्राणी हैं हम लोग अलग अलग शरीर हैं, इनकी सृष्टि बता इस प्रकार सारे जो प्राणियों को लाने पर शरीर मना कर दिया अंतिम में तभी स्मृति बताे ताभ्युष त अब्रुवन सुकृत बेति पुरुषो वा सुकृत अब्रवी यता आयतन प्रवेशेदी भ्या तो इस प्रकार प्रार्थना किए हुए देवतों के लिए पुरुषम आनयत अर्थात पुरुष को उन्होंने लाया देखिए पुरुष शब्द का अर्थ भी अलग अलग में प्रयोग होता है प्रकरणों को देखकर अर्थ करना पड़ेगा अब यहां सृष्टि का प्रकरण है तो इसलिए ये जो पुरुष का मतलब जो पूर्ण तत्व है वो पुरुष नहीं लेना यहां क्योंकि उसको कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता है वो तो आत्मा है आत्मा की सृष्टि होती ही नहीं है वहां जो पुरुष कहते हैं पूर्ण तत्व है सभी में जो विद्यमान है वो पुरुष है किंतु यहां जो पुरुष का मतलब है पिंड को बता रहे हमारा ये शरीर है पिंड है उसको पुरुष शब्द बता रहे है यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है पिंड को कैसा पुरुष कहा दिया है पिंड तो पुरुष नहीं है तो इसलिए उस पिंड को शरीर को पुरुष कहा दिया इसमें पुरुष निवास करता है पुरुष का स्थान है इसलिए ब्रह्मण हां पुरा कहा दिया शरीर का एक नाम इस शरीर का नाम है पुर है किंतु ब्रह्मण हां पुरा ब्रह्म हा का निवास स्थान है परमात्मा का निवास स्थान है इसलिए इसको भी पुरुष कहा दिया पुरुष जिसमें निवास करता है इसलिए शरीर को भी पुरुष कहा दिया ऋषिले यहां उस परमात्मा ने अपनी उपलब्धि के योग्य देखिए परमात्मा की उपलब्धि अन्य शरीर में नहीं होता है तो अपनी उपलब्धि के योग्य ये पुरुष शरीर उन्होंने लाया अर्थात ये पुरुष के आकृति के समान शरीर के आकृति के समान एक ढांचा सामने लाया तो उतने में उसको देखकर सारे देवतों ने एक स्वर से बता दिया अब्रुवन सभी देवतों ने कहा सुक्रतंबत्ते धन्य हो, आपने एक सुंदर शरीर को हमारे सामने लाया वत्ता कहते हैं अनुकंपा अथवा आश्चर्य प्रकट करना है लेकिन हमें वाह किसी को आश्चर्य प्रकट करने वाले वाह अथवा आपके मुख से कोई ऐसा एक शब्द निकलता है वैसे ही देवतों ने वत्ता शब्द प्रयोग किया आश्चर्य प्रकट कर रहे धन्य हैं हम आपने ऐसा एक शरीर लाया हमारे सामने सुकृतम सुकृत शुक्रत कहते हैं संपूर्ण पुण्य कर्म का हेतु भगवान बादश्यकार जी बता रहे हैं ये जो ढांचा लाया है हमारे शरीर के समान उत्पत्ति के आदि में ये सुक्रतम है सुकृत कहते हैं जितने भी जो पुण्य कर्म का कारण है ये शरीर है इसी शरीर में रहा आप पुण्य कर्म कर सकते हैं अन्य जो शरीर है जितने भी गाय से लेकर भिन्न भिन्न शरीर लाया है ये भोग यो ने उसमें पुण्यकर्म नहीं कर सकते न उसे पाप कर्म भी नहीं होता है पुण्य से उपलक्षण पाप भी तो पुण्य और जो पाप है इसी शरीर से होता है इसलिए इसको बोलते हैं कर्म योनी माना है भोग योनी नहीं है बाकी जितने भी चाहे तो स्वर्ग भी क्यों ना हो भी भोग योनी है पशु योनी भी भोग योनी है पाप का भोग करते हैं स्वर्गा है, है पुण्य का भोग करते हैं, मनुष्य शरीर है ये कर्मयोनी है इसमें आप कर्म कर सकते हैं इसलिए वहां महाभारत में कहा दिया है सोपानूत मोक्षश मनुषं प्राप्य दुर्लभम यारयतीमा तस्पतरोत्रक प्रकट कर रहे सोपान भूत सोपान कहते ही सीढ़ी जैसा मान लीजिए किसी महल में चढ़ना है ऊपर पांचवी मंजिल में उसके लिए सीढ़ी चाहिए सीढ़ी से उपलक्षण मान लीजिए लिफ्ट भी ले लेजिए पहले लिफ्ट नहीं था अब तो लिफ्ट हो गया तो या तो लिफ्ट को आश्रय करके अथवा सीढ़ी के ऊपर से आप चढ़ सकते हैं फूद करके अब पांचवे मंजिल में अथवा सातवें मंजिल में नहीं जा सकते यहां हम लोगों को चौथा मंजिल में प्रवेश करना है जैसा मान दीजिए एकता वै जिज्ञासुशेट उसका बड़ा मकान था नीचे वाले कमरे में रहता था उसमें अंधकार भी था मच्छर भी है खटमल भी है परेशान हो गया अरे तो इतना बड़ा मकान है नीचे का मंजिल ठीक नहीं दूसरे मंजिल में गया वहां जाने से थोड़ा सा सुख तो मिल गया किंतु तो छोटे छोटे मच्छर है खटमल है अंधकार वहां भी है। उन्होंने तो सोचे परेशान है चलो मेरी तीसरे मंजिल है तो तीसरे मंजिल में गया वहां खटमल है मच्छर नहीं है किंतु तो अंधकार अंधकारी अंधकार है दोबारा प्रथमा मंजिल में आ गए ऐसे ही परेशान हो गए तो सदगुरु के शरण में गए महाराज जी तीन मंजिल में घूमते घूमते में परेशान हो गया तो संत ने कहा आपका चौथा मंजिल भी है उसको बंद क्यों रखा ताला खोल दे दो तो चौथे मंजिल में गया ना कोई वंधकार है ना मच्छर है ना कुछ है ये है केवल दृष्टांत मात्र है वैसे ही दाष्टान्त में भी हम लोग अभी है प्रथमा मंजिल में अर्थात जागृत अवस्था अभी जागृत अवस्था में वहां मच्छर कोई अलग नहीं है राग द्वेष काम क्रोध आदि मच्छर के समान काट रहे और खटमल और कोई नहीं है चिंता ही खटमल है क्योंकि खटमल खून को चूसता है चिंता भी खून को चूस अंधकार कोई अलग नहीं है अज्ञान ही अंधकार है इस अंधकार में ही घूम रहे जागता इसमें हम तृष्ट होते खूब उड़ान भरते हैं तभी हम दूसरे मंजिल में आता स्वप्नावस्था में जाते देखिए स्वप्नावस्था में हम जाते हैं वहां भी मच्छर है छोटे छोटे वासनात्मक खटमल भी है वहां चिंता भी है जागृत जैसा नहीं छोटे से खटमल है और अंधकार भी है तो दूसरे मंजिल में भी हम परेशान होते हैं ढूंढते हैं कुछ मिलेगा मिला नहीं कुछ हाथ नहीं लगा तो तीसरे मंजिल में अर्थात सुषुप्ति डीप स्लीप में जाती देखिए वहां खटमल भी नहीं है मच्छर भी नहीं सुषुप्ति में कोई चिंता है किसी को कोई चिंता नहीं जागृत में सारे दुनिया का चिंता अपने सिर में लाद लिया किंतु सुषुप्त में कहां गया और चिंता गया हो गया कोई चिंता नहीं ना वहां राग द्वेष भी नहीं है ना मच्छर भी नहीं दोनों नहीं किंतु अंधकार पड़ा है अज्ञान तो इसलिए वहां भी त्रस्त हो जाते तभी सदगुरु मिल जाते हैं अरे तीन मंजिल में तुम कब तक भटकते रहेंगे तेरा चौथा मंजिल है उसको भी खोल दे दो तो इसके लिए वहां अभ्यास और वैराग्य रूप चावी देते हैं उस अभ्यास और वैराग्य रूप चाबी के द्वारा उसका ताला खोलने से वो चौथा मंजिल है तुरय तत्व अर्थात वास्तव स्वरूप है हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित है उसमें स्थित होता है उसी का नाम है मोक्ष ऐसा जो मोक्षरूप महल में चढ़ना है ऐसा मोक्षरूप महल में स्थित होना है ऐसा मोक्षरूप माहौल में आनंद का अनुभव करना है उसके लिए शीढ़ी कौन है भगवान वेद व्यास्य महाभारत में बता रहे मोक्षश्या मानुषम प्राप्यः। ये मनुष्य शरीर है, है। इसलिए यहां देवता भी उसको देखकर प्रसन्न हो गए ना तो ये नहीं बढ़िया खाएंगे बढ़िया भोजन बनाएंगे बढ़िया मकान बनाएंगे आकाश में उड़ेंगे इसलिए नहीं ये जो मोक्ष रूप महल में चढ़ सकते हैं तो मानुषम प्राप्य दुर्लभम ये दुर्लभ माना है मनुष्य शरीर है दुर्लभ है दुर्लभ क्यों है अनेक जन्मों में क्या हुआ कोई विशेष पुण्य के फल स्वरूप से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो रहे सत्संग सुन रहे हो और भी दुर्लभ है सत्संग सुनने के बाद उसी के अनुसार चल रहे और भी दुर्लभ है तो कितने ये लोग है कहां सत्संग सुन रहे किसको समय है समय नहीं यमराज आने पर बोल दीजिए मेरा पास समय नहीं बाद में आ जाओ। वो तो नहीं मानेंगे वो नहीं सुनेंगे किसी का क्योंकि वो सामने है तो हम दंडा मार के भगा सकते हैं। वो सामने से नहीं आता दिखता नहीं तो बोलते समय नहीं है समय किसी को रोकता नहीं वह अपने समय में ही काम करेगा इसलिए हम बता रहे सोपानभूतम मोक्षश मानुषम प्राप्य दुर्लभम् यश तारयती नात्मा जो व्यक्ति अपने को न तारय था उद्धार नहीं करता है संसार सागर से पार नहीं करवाता है शरीर मिला है संसार सागर से पार होने के लिए तस्मात पाप कहा इससे बढ़कर कोई पापी नहीं सबसे बड़ा पापी माना है अन्य भी जो पाप है किंतु तो मैश बता रहे तस्मात पाप पाप पाप तर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर रहे इससे बढ़कर कोई पापी नहीं तो इसलिए यहां भी बता रहे ये शरीर मिला है पुण्य कर्म करने के लिए सुकृतम सुकृत कहते हैं पुण्य कृत कहते हैं जिसको किया जाता है जो किया जाता है उसको कृत कहते हैं तो किया जाता है दो प्रकार के हम कर्म करते हैं। अच्छा कर्म हो तो उसको सुकृत कहते हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म है उसको दुष्कृत कहते हैं। देखिए कृत एक ही सामने लगा दिया दो शब्द जैसे ही आत्मा एक शब्द है आत्मा का मतलब है सर्वत्र व्याप्त आपनोति सर्वम सभी जगह में जो व्याप्त है उसी का नाम आत्मा है आदत्य सबको धारण करता है वो आत्मा है और अति चराचरम सारा जगत को कवलित भी करता है तीन धातुओं से उत्पन्न होता है सर्वत्र जो व्यापक सबको धारण करता है और सबको खाने वाला ही आत्मा है ये कैसे आत्मा का भी खार है कटुपनिषद में देखिए ब्रह्मंचा क्षत्रंच ब्राह्मण और क्षत्रिय उसका भोजन है और सबको मारने वाला यमराज है उसकी चटनी उसको चाहो खाता है तो आत्मा ही सबको खा रहे खाने का मतलब है प्रलय काल में सबको समेट रही तात्पर्य लय काल में सारा जगत जाके जिसमें लीन हो रहे ही खाना जैसा बोलते देखिए हम भोजन कर रहे हैं भोजन का मतलब क्या कर रहे अभी तक ये भोजन सामने थाली में है देखते देखते भोजन को क्या किया अपने लाया कर दिया अदृश्य बना दिया अभी तक थाली में दीख रहे थे सजा हुआ बढ़िया भोजन आधा घंटे के अंदर वो भोजन क्या हुआ अदृश्य हो गया क्योंकि हमारे अंदर समेट गया वैसे ही सारा जगत दीक रहे अभी प्रलय काल में सारा परमात्मा उसको कवलित कर रहे अंतर्भूत कर रहे हैं तो यही खाना इसे सारा जगत को जो बक्षण करता है वो परमात्मा अभी देखिए वहां आत्मा एक है आत्मा के सामने शब्द लगा दिया आपने एक उपाधि जोड़ दिया परमात्मा हो गया परम शब्द जोड़ने से परमात्मा हो गया आत्मा के सामने जीव जोड़ दिया जीवात्मा हो गया भेद कहां है वो परम और जीव में भेद है आत्मा में कोई भेद नहीं तो परम लगाने से तत्पद का वाच्य हो गया वो ईश्वर कहा दिया और जीव जोड़ने से तम पद का वाच्य जीव हो गया तो उसमें परम को भी हटा दीजिए इधर जीव को भी हटा दीजिए तो एक ही तत्व है आत्मा तो इसलिए यहां बता रहे जो अपना कल्याण नहीं कर सकता उससे बढ़कर कोई पाप नहीं गीता में देखे उद्धर ए आत्मनात्मान भगवान भी बोल रहे हैं अपने द्वारा अपने का उद्धार करो स्वयं स्वयं का शत्रु है स्वयं स्वयं का मित्र भी है बाहर का शत्रु तो इतना खतरनाक नहीं बाहर का जो शत्रु है उससे हम बच सकते हैं जगह छोड़ के दूसरे जगह में जा सकते हैं। किंद्र अंदर बैठे हैं छह शत्रु काम क्रोध लोबश्चा देष्टि तस्कर ज्ञानरत्न अपहरणाया तस्मा जाग्रही जाग्रह साधक को चेतावनी कर रहे अरे साधक काम क्रोध लोबादे लुटेरे है ढकात है अंदर बैठे है और आपके अंदर ज्ञान रूप रत्न है उसको अपहरण कहां तो ना करे इसलिए तुम जगो जगो जगो तो इसलिए जो शरीर मिला है पुण्य कर्म करने के लिए तो पुण्य कर्म करने से ही उसको देखकर देवता प्रसन्न हो गए बहुत लोग कहते महाराज मेरे प्रारब्ध में है ही नहीं कैसा करूं प्रारब्ध के ऊपर थोक देते हैं किंतु शास्त्र उसको सम्मति नहीं देती ठीक है, है प्रारब्ध भी है पुरुषार्थ भी है कहां प्रारब्ध होता है और कहां पुरुषार्थ काम करता है दोनों अपना अपना स्थान है ये जो भोग है इसमें प्रारब्ध बलवान है और योग है वहां पुरुषार्थ बलवान है ये प्रारब्ध में नहीं गिना है यद्यपि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों चाहिए दोनों के बिना नहीं चलेगा किंतु भोग के लिए प्रारब्ध है अधिक माना जाता है 70 से 75 परसेंट प्रारब्ध है अब और 25 परसेंट है पुरुषार्थ है भोग के लिए पुरुषार्थ क्यों करे मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है बढ़िया भोजन मिलेगा करके मिल भी गया पास में किसी ने ला के भी दिया आप गए नहीं चुपचाप बैठे वहां पहुंचा दिया तो भी आपने कहा मैं नहीं खाऊंगा तो उन्होंने अधिक से अधिक उठाकर अपना मुंह तक ले गए यहां तक आपका प्रारब्ध प्रवेश हुआ आगे मुंह तो आपको खोलना पड़ेगा चवाना आपको चवाना पड़ेगा ये पुरुषार्थ है इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो भोग है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है उसके लिए पुरुषार्थ है केवल 25 परसेंट और योग है ये पुरुषार्थ है उसमें 75 परसेंट आपका पुरुषार्थ है योग का मतलब साधना, चिंतन विचार ये सब योग शब्द से कहा जाता है उसके लिए 25 परसेंट प्रारब्ध है भगवान ने स्वस्थ शरीर दे दिया ये अस्वस्थ शरीर है तो आ ही नहीं सकते आप सत्संग नहीं सुन सकते बैठ नहीं है सकते हैं चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि बार बार हमारा मन उसमें जाएगा स्वस्थ शरीर मिल गया ये प्रारब्ध को लेकर और उसके बाद अच्छा संग मिल गया सत्संग सुन रहे ये भी प्रारब्ध के अनुसार तो इसलिए ये प्रारब्ध के अनुसार 25 परसेंट उसके बाद हमारा पुरुषार्थ है हम कितने आगे बढ़ रहे कितने प्रयत्न कर रहे ये पुरुषार्थ तो साधन के लिए योग के लिए 75 परसेंट है पुरुषार्थ माना जाता है 25 परसेंट केवल प्रारब्ध है तो भोग के विषय में पद्मपुराण ने स्पष्ट बता दिया ये पांच है प्रारब्ध के अनुसार मिलते आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव पंचेताने सृज्य गर्भस्थ एव ये गर्भ में जहां शिशु है वही लिखा है पांच प्रारब्ध आयु उसकी कितनी आयु है कब तक जीवित रहेंगे ये पहले प्रारब्ध से बना है प्रारब्ध के अनुसार माना जाता किंतु बलवान पुरुषार्थ दे दी है आपका उस आयु को भी पलट मार दिया जैसा मार्कंडेय ऋषि ने 16 साल आयु को उन्होंने चिरंजीवी अष्ट चिरंजीवी व्यासादि सप्त चिरंजीवी अष्टम मारकंडेयम प्रोक्तम तो पुरुषार्थ के द्वारा भी होता उसके लिए बलवान पुरुषार्थ है अन्यथा आयु प्रारब्ध के अनुसार मिली कर्मम जो सामान्य जो व्यवहार आदि जो कर्म है जितने भी क्या क्या कर्म करेंगे कैसा व्यापार करेंगे कैसा बिजनेस ये सब प्रारब्ध में आया है हां पुरुषार्थ के द्वारा आप दिशा बदल सकते हैं उसको और वित्तम तीसरा है धन इतना धन प्राप्त होगा ये प्रारब्ध में निका है उसके बाद विद्या यहां तक पढ़ेगा वो इतनी विद्या को प्राप्त करेगा ये भी प्रारब्ध को माना है पांचवा है निधनम मृत्यु ये भी प्रारब्ध के ये आपका प्रारब्ध है आप नहीं मरेंगे जैसे देखा जाता है केदार बद्रनाथ में आप जाते हैं गाड़ी गिरे कुछ लोग मरे कुछ बचे क्यों हम लोग भी एक बार गए थे 2009 में हमारे भी गाड़ी लटक गए थे ऐसे कहा आठों आठ आट बज गए थे कोई भी नहीं मरे क्योंकि प्रारब्ध था प्रारब्ध है तो मरने नहीं थे इसलिए मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार पंचेता सृजन्ते ये पांच है गर्भ में रहते हुए विधाता उनका ललाट में लिखता है पद्मपुराण में बताया किंतु यहां साधना और योग को नहीं लिखा है उन्होंने ये पुरुषार्थ के आदिन है आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अग्रसर हो जाएंगे इसलिए यहां बता रहे ये शरीर को देकर देवता इसलिए प्रसन्न हो गए कि पुण्य कर्म का अधिकारी है इसे पुण्य कर्म कर सकते कर्म भी वहां पांच प्रकार के निरूपण किया है सबसे पहले काम्य कर्म अभी देखिए काम्य कर्म कौन कर सकते चौरासी लाख योनी है उसमें केवल काम्य कर्म ये मनुष्य शरीर कर सकता पशु आदि नहीं कर सकते देवता भी नहीं कर सकते क्योंकि देवता तो वहां पहुंच गए भोगने के लिए और वहां काम्य कर्म नहीं करें यज्ञादि नहीं कर सकते इसलिए सबसे पहले काम्य कर्म काम्य कर्म कहते किसी फल को उद्देश्य रख करके किसी प्रयोजन को लक्ष्य रख करके आप कर्म करते जैसा मान लीजिए किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पशु आदि धन है उसके लिए चित्रादि आदि वर्ष नहीं हो रही है उसके लिए कार्य किया धन प्राप्ति के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान ये सब काम्य कर्म है तो काम्य कर्म भी ये मनुष्य ही कर सकते हैं और नहीं कर सकते और दूसरा एक है नित्य कर्म है तो नित्य कर्म वहां माना है संध्या वंदनादि ब्राह्मण क्षेत्र यह अवश्य के लिए त्रिसंध्या का विधान है आदि पंच पंचमहायज्ञ भी माना है पांच यज्ञा देखिए याग अलग है यज्ञ अलग है लोक व्यवहार में याग और यज्ञ को एक मानते हैं जैसा श्रद्धा और विश्वास कीर्ति और यश दो अलग है निगम और आगम ये दोनों एक नहीं है वैसे यहां पंचयज्ञ यज्ञ का मतलब याग नहीं तो याग और यज्ञ में अंतर क्या है स्रौत अर्थात श्रुति वेद वेद को कहते हैं स्रौत वेद का एक नाम है श्रुति श्रुति में बताया हुआ जो कर्म है उसका नाम है स्रौत कर्म कहते वेद में बताया हुआ वेद का नाम है श्रुति श्रुति में बताया हुआ कर्म का नाम है स्रौत कर्म तो श्रुति में प्रतिपादित कर्म का नाम है याग कहते स्मार्त स्मार्त कहते हैं स्मृति अटारा स्मृति माना है मनुष्य लेकर पराशर पर्यंत। कि जो स्मृति है अलग अलग है सत्ययुग में मानवाप्रोक्ता मनुस्मृति लागू है और सत्य मतलब कृतायुग भी कहते हैं सत्ययुग भी कहते हैं त्रेतायाम जब भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेतायुग में उसमें है गौतम ऋषि रिकित स्मृति है अहल्य का जो पति है गौतम गौतम स्मृति है और द्वापर में है शंकर कित मानते कलो पाराशरा प्रोक्ता भगवान वेदव्यास के पिता पराशर कृत है पाराशर स्मृति तो स्मृति में बताया हुआ कर्म है स्मार्त कहते तो स्मार्त कर्म का नाम है यज्ञ स्रौत कर्म का नाम है याग तो इसलिए यहां पांच यज्ञ बता दिया नित्य कर्म है गृहस्थी के लिए ये पांच कर्म क्यों बता दिया छह क्यों नहीं बता दिया उनसे मुख्य रूप से अनजान से पांच पाप होता है देखिए पाप कुछ जान करके हम करते हैं कुछ अनजान से भी होता है ज्ञातता अज्ञातता शरीर में मच्छर बैठ गया जान जानबूझ करके उसको मारते हम चल रहे रास्ते में चींटी पैर के नीचे आ गए हमने देखा नहीं अनजान से हो गया तो अनजान से पांच पाप होते हैं गृह तो कौन है वहां मनुज ने बता दिया पंच सूना गृहस्प्या सोना कहते पाप पांच कौन है चुल्ली चुल्ली कहते हैं चूला जलाते हैं चलो आजकल चूल्हा नहीं गैस भी जलाते गैस का चूल्हा तो जलाते तो प्राचीन काल में मिट्टी का चूल्हा होता था तो मिट्टी का चूल्हा भी ऐसा नहीं जलाते थे पहले गोबर से लेपते थे पवित्र करते थे उसके बाद जलाते थे क्योंकि अग्नि है परमात्मा का स्वरूप माना जाता है अग्नि को ब्राह्मण माना है जैसा मनुष्य में ब्राह्मण है प्रदान है वैसे ही देवताओं में देवतों का ब्राह्मण है अग्नि माना है अभी यदि देवतों को आप कुछ जाना है पहुंचाना है अपने आप अग्नि के मुख में डालने से वो अग्नि वहां पहुंचा देंगे वैसे ही लोक में भी यदि कोई कर्म करना हो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इसलिए अग्नि श्रेष्ठ है तो उस अग्नि को जलाना है तो ऐसे ही थोड़ा पहले चूल्हे में गोबर आज डाल के जलाते तो आजकल गैस में जलाते हैं वो अलग बात है तो भी है जलाते हैं उसमें अनेक जीव जंतु मर जाते हैं दिखते तो नहीं उसमें छोटे छोटे जीव है अग्नि जलाने से मर जाते ये भी पाप है अनजान से पाप है दूसरा है पेशणी बेषणी बोलतो कुछ ना कुछ पीसते चटनी हो पहले तो गेहूं पीसते थे चक्की में किंतु तो आजकल बाहर से पिसा के लाते गेहूं पीसते हो अथवा चटनी है कुछ ना कुछ पीसते उसमें भी कुछ ना कुछ जीव की हत्या हो रही है ये अनजान से हो रहा है बेषणी और उपस्करा उपस्करा कहते हैं पोचा लगाते हैं झाड़ू लगाते है। फिनेल डाल के, के इससे कितने जीव मरते अनजान से तो तीसरा उपस उपस मतलब है उपस्कर उपस्कर मतलब पोचा लगाते हैं आप झाड़ू लगाते हैं देखिए इसमें कितने जीव होते हैं फिनेल भी डालते हैं उसके ऊपर क्योंकि वो वायरस हो गए कीड़े हो गए तो इससे भी पाप हो रहा है और चौथा है कंडन कूड़ते हैं पहले धान आदि कूटते थे आजकल कोई ऐसा जैसा धनिया आदि कूदते जीरा है जी अथवा अन्य उससे भी पाप हुआ है अंजान से पांचवा है उदा घर में हम जल का घड़ा रखते हैं देखिए बहुत दिन रखने के बाद नीचे छोटे पपुंदी जैसा आता है वो भी जीव है उसमें वो बनाते उसके लिए हम बढ़िया धोते उसको सफाई करते हैं वहां भी जीव की हत्या हो रही है। इसलिए वहां मनुस्मृति में गया पंच सोना ग्रहस्टा ये पांच अनजान से होने वाले और इससे बच्चे कैसा उसके लिए वहां नित्य कर्म का विधान किया पांच यज्ञ। तो कौन है वो पांच यज्ञ सबसे पहले अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। जो अध्यायन और अध्यापन हो रहे ये सबसे बड़ा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ माना है क्योंकि ब्रह्म को लेकर विचार कर रहे ब्रह्म को लेकर चिंतन कर रहे आत्मा को लेकर अनुसंधान कर रहे ये ब्रह्म यज्ञ माना है तो अध्यापन है ये ब्रह्म यज्ञ है इसलिए पहले प्राचीन काल में कुछ ना कुछ घर में अध्यापन अध्ययन होता था भले ही शास्त्र में हनुमान चालीस हो रामायण हो कुछ ना कुछ होते थे किंतु आजकल आ गया बरसे सब छूट गया सब टीवी में है टीवी में देखते पहले बैठ के करते थे सायंकाल सभी एकत्रित होते थे बुजुर्ग लोग छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते थे कुछ कीर्तन आदि होता था तो अध्यापन है ये ब्रह्मयज्ञ है दूसरा पितृयज्ञ स्तु तर्पण तो पितृ यज्ञा होता है तर्पण करना पितरों को पितरों को जो तर्पण होता है स्वदाकार से भगवती जो वेद है उसका धेनु का उपमा दिया है बृहदारण्य को पने धेनु कहते हैं गाय सभी गाय को धेनु नहीं कहते जो गाय दूध दे रहे एक वर्ष से अंदर जो बचड़ा है उसको धेनु कहते थे और जो गाय का बचड़ा बड़ा हो गया दूध देना बंद किया उसको धेनु नहीं कहते वो गाय हो गई धेनु और गाय में अंतर माना है तो वेद माता को धेनु कहा गया है जैसा गाय के चार स्तन है वेद माता के भी चार स्तन माने वे चार स्तनों के द्वारा इसका दूध कौन कौन पीते हैं कौन जीवित है उसमें जो दो स्तन हैं, स्वाहा और स्वदाकार है इसके द्वारा देवता वशटकार और स्वाहाकार देखिये देवतों को आप हवन करते हैं देवतों को निमित्त यज्ञ में सीधा नहीं दिया जाता है जो हवि को उठाया जाता वो भी श्रृंगी मुद्रा से ऐसा नहीं डाला जाता है देवताओं को कुछ लोग बोलते स्वाहा स्वाहा क्या देवताओं को हम सत्कार कर रहे हैं क्या अपमान कर रहे हैं किसी को देते समय में पूर्वक दिया जाता है इसलिए श्रृंगी मुद्रा कहते हैं इसको इसके द्वारा दिया जाता है तो हवि देवताओं को देने से पहले हवि को उठाकर के उसको चिंतन किया जाता है जिस देवता को दिया जाता है उस देवता का स्मरण करते वषटकार के द्वारा तो वसटकार के द्वारा स्मरण किया उसके बाद स्वाहाकार के द्वारा उनको दे दिया तो इसलिए वषटकारा और स्वाहाकारा है दो स्तन है वेद के उसके द्वारा ये देवता अन्न ग्रहण करते और तीसरा जो स्तन है वेद माता का वो स्वदाकारा है तो स्वदाकार द्वारा पितरों को दिया जाता है चौथा जो स्तन है हंताकार हंता का मतलब जैसा कोई अतिथि आते है आइए आइए बहुत अच्छा है ऐसा स्वागत करते हुए जो अतिथि को खिलाया जाता है ये हंताकार इसलिए वेद माता के चार स्तन माने। तो इसलिए यहां पितृयज्ञ जो तर्पण करते हैं पितरों को स्वदाकारष वेद का जो तीसरा स्तन है स्वदा उसके द्वारा ये यज्ञ कहा दिया और हो महादैव देवताओं को जो दिया जाता है वेद के दो स्तनों के द्वारा वशटकार और स्वहाकाश ये देव यज्ञ कहते होम किया जाता है होम का मतलब है हवन हवन का मतलब है यजन तो होम किसको कहते हैं देवता उद्देश्य नहा द्रव्य अर्थात अभी तक ये जो वस्तु है इसका स्वामी मई जितने भी आपने हवी रखी ये अभी तक आप उसका स्वामी मान रहे थे घृत हो अथवा अन्य जितने भी और देते समय आप बोलते हैं इंद्राय स्व हे इंद्र भगवान इसके लिए मैं अर्पण कर रहा हूं किंतु आगे ये मेरा नहीं आपका है इसी का नाम है हवन ये जो होम है देवयज्ञ माना जाता है और चौथा माना है बलिभ तो भूत यज्ञ भूत यज्ञ उसको कहते हैं हरण करना बलि का मतलब ये बलि नहीं जैसा श्वाना बलि है पिपिलिका का बलि है उनके लिए अलग अलग देना बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन किया है गृहस्थी को वहां भोग्य माना है और बाकी सारे भोगता है क्यों भोग्य है सारा जो संसार है ये गृहस्थी के ऊपर आलंबन है महात्मा से लेकर चींटी पक्षी सबको खिलाने वाला वही होता है इसलिए उसको भोग्य माना है ब्रदर तो इसलिए यहां बलि का मतलब चींटी है श्वाना बलि है गाय को जो दिया जाता है इसको कहते हैं भूत बलि ये चौथा यज्ञ है क्योंकि जो भी हम अन्न खा रहे हैं अन्न में अनेक प्रकार का दोष है ये अन्न को जो उगाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं आजकल पता नहीं वो भी दोष है जहां से आ रहे हैं उसमें भी दोष है और बनाते समय में भी दोष है क्योंकि पहले जो बनाते थे वो जन भगवान का स्मरण करते हुए अभी जो बनाते हैं उधर से टीवी देखते हुए बना रहे संस्कार कहा है देखिए संस्कार एक ऐसा है घूमते रहते हैं। हर चीज में प्रवेश होता है ये चाहे तो आप प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। जैसा मान लीजिए आप सुंदर फूल के बगीचे में गए सुगंध युक्त पुष्प। थोड़ा घूम के आ गए दूसरे व्यक्ति ने आपको देखा तो नहीं किंतु तुरंत बोल सकता है अच्छा आप बगीचा से आए ना कैसा बता दिया उन्होंने आपको देखा तो नहीं तो बगीचा में आपने घूमे वो जो वहां के छोटे-छोटे जो वासना कहिए परमाणु आपके शरीर के साथ संबंध हो गए उसके बल से बोल रहे अथवा कोई व्यक्ति छुपा करके सिगरेट पी के आ गया अथवा शराब पी लिया उन्होंने सामने नहीं दूसरा व्यक्ति बोल सकता अरे तू शराब पिया हो तो सिगरेट पिया हो कैसा बोल रहे वो देखा तो है ही नहीं उसके अंदर जो वासना जो दुर्गंधा रहे उसके बन से अथवा कोई आप कसाई के दुकान में जाके आया तो आप बता सकते हैं क्योंकि संस्कार हर समय में हमारे अंदर आते तो इसलिए जो हम भोजन बनाते हैं भगवान का चिंतन करते हुए बने तो उस भोजन में एक विलक्षण संस्कार आता है भोजन बनाते हैं हम यदि ऐसा चिंतन करके बनाते हैं भोजन में उसमें भी वैसा ही संस्कार आता है तो इसलिए यहां जैसा जैसा हम बनाते हैं अन्न में अनेक प्रकार का दोष है उस दोष निवृत्ति करने के लिए साधन है क्योंकि पहले दिन बताया था अन्नमय मना हमारा मन पवित्र तभी होगा जैसा अन्न का जो परिणाम है जैसा अन्न है वैसा बनता है इसके लिए यहां जो अन्नादि जो दोष निवृत्त करने के लिए सब यज्ञ बता दिया ये चौथा हो गया बलिर्भूता भूतों को बलि देना अर्थात अलग अलग जो जीव है उनको सामर्थ्य के अनुसार हम जो खाते हैं कितना खाएंगे चार रोटी खाएंगे और अन्य जो जीव है उनको भी थोड़ा थोड़ा देना क्योंकि उनके अंदर भी प्राण एक है परमात्मा को छोड़ दीजिए वो दूर बात है हमारे अंदर जो प्राण है वही उसके अंदर प्राण है इसलिए प्राण का एक नाम है सम साम कहा दिया ग्रहदारण्य ग्रहदारण्य के, उप, के प्रकरण में एक शाम उपासना थी। प्राण का नाम ही शाम है तो प्राण को शाम क्यों कहा दिया समत्वातिथि साम सभी में समान है पुत्री का अथा छोटे से चींटी में भी वही प्राण काम कर रहे नागा हाथी में भी हिरण्य गर्भ तक सब प्राण एक है इसलिए सभी के अंदर प्राण है इसलिए हम हाँ विदान किया उनके लिए भी सामर्थ्य के अनुसार कुछ देना हम खा रहे बढ़िया सामने एक भूखा है हम चार रोटी खा रहे तो एक रोटी तो उनको दे सकते एक रोटी कम खाने से हमारा कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये चौथा यज्ञ बता दिया बलिर बहुत पांचवा यज्ञ बताया अन यज्ञों यज्ञ का मतलब है अतिथि यज्ञ घर में कोई अतिथि आए अतिथि को देवता माना है मात्र मातृदेवो भवा देवो भवा अतिथि देवो भवा आचार्य देवो भवा ये सब देवता माना है अतिथि का मतलब तिथि के बिना जो आता है किंतु तो आजकल थोड़ा सावधान होना पड़ेगा अतिथि रूप से कौन आ रहे क्या पता है बहाले था बाले नहीं था अतिथि के रूप से कोई उग्रवादी भी आ सकता है अनजान से आया व्यक्ति को मुश्किल होता है मूलतः हमारा जो धर्म है अतिथि पूजा तो अतिथि को यथा सामर्थ्य के अनुसार रहने के लिए और खाने के लिए जो तो दिया जाता है इसी का नाम है नृयज्ञ तो ये पांच यज्ञ हो गया अध्यापन करना ये ब्रह्मयज्ञ है पितराले को जो तर्पण देते हैं ये पितृयज्ञ है देवतों में हवन करते हैं ये दैव यज्ञ है और जीवों को जो दिया जाता है ये भौत यज्ञ है और अदितियों को जो खिलाया जाता है ये इंद्री यज्ञ है इस प्रकार ये पांच यज्ञ बता दिया ग्रहत के लिए नित्य कर्म माना जाता है ये नित्य कर्म है तो इसलिए यहां नित्य कर्म हो गया संध्या आदि और पंचमहायज्ञ ये भी इसी शरीर में हो सकता है पशु नहीं कर सकते देवता नहीं कर सकते राक्षस नहीं कर सकते यही शरीर में होता है इसलिए देवतों ने ये शरीर को देखकर प्रसन्न हो गए इसमें रहकर हम पुण्य कर्म कर सकते हैं नित्य कर्म आदि करके तो आगे का विचार हम लोग कल कर ओम शांति शांति शांति